घर में तीन लक्षणों वाला नहीं है घर में तीनों कालों में स्थिति वाला नहीं जब भी रहेगा तो वर्तमान नहीं तीनों कालों की स्थिति वाले होते हैं मत रहुर्मा किंतु घर में तीन लक्षणों वाले होते हैं किंतु धर्म तीन लक्षणों वाले होते हैं या किंतु घर में तीनों कालो की स्थिति वाले धर्म तीनों का लोक स्थिति वाले होते हैं ते क्या? अलख अत लक्षित है की वर्तमान लक्षण धर्म वर्तमान लक्षण वाले धर्म और वर्तमान कालिक स्थिति वाले धर्म लक्षिका का हुआ वर्तमान कालिक स्थिति वाले धर्म या अलक्षिता और अना, करते हैं तो अतीत और की स्थिति वाले वर्तमान काले की स्थिति वाले तथा अतीत अनागत स्थिति वाले धर्म में उन उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, उन उन अवस्थाओं को जैसे नूतंता चिंता कौन कौन न्यूतनता और उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए अवस्थान चलते नव्यांतरता धर्मी द्रव्यं के होने से द्रव्य अन्य अन्य धर्मी के होने से अब भिन्नविन नहीं कहे जाते हैं ध्यान देंगे धर्म भिन्न भिन्न होते हैं ना, हैं? तो धर्म भिन्न भिन्न होते हैं ना, तो अन भिन्न अवस्था के होने से भिन्न भिन्न होते हैं या उनके आश्रय धनी के भिन्न भिन्न होने से धर्म भिन्न भिन्न होते हैं आश्रय धनी तो यही रहेगा धर्म का आश्रय धनी एक ही रहेगा तो धरनी में भिन्न तो नहीं होगा तो धरनी के अन्न होने से धर्म भिन्न भिन्न रह जाते हैं क्या बल्कि धर्मी की, धर्मी की धर्म, धर्म की अवस्था होने से धर्म धर्म की अवस्थाओं के कारण एक बातानुसार और समझ लेंगे की थोड़ा धर्म शब्द का प्रयोग जैसे की आप दुस्थान धर्म और हाँ मतलब निरोध धर्म और दुस्थान धर्म मतलब निरोध संस्कार को धर्म कहा और दुस्थान संस्कार को धर्म किसका धर्म कहा अच्छा ध्यान देंगे योग सिद्धांत में परिणाम है और उप में भी आता है ये कि क्या है परिणाम है यथा सोम यथा सोमयन सर्वृवय मृत विद्यान सर्व मृत्यु विज्ञापन बहुत ही तीन उदाहरण वहाँ पर किया है और तीनों परिणाम परिणाम का जिक्र है और ब्रह्म सूत्र में भी परिणाम है, सुप्र है तो ध्यान देंगे शाम के योग भी परिणामवादी है वेदांत भी परिणामवादी है वेदांतरम सूत्र नहीं वेदांत अब इसे अंतर थोड़ा सा अंतर दोनों में देख लेंगे थोड़ा अंतर है दोनों परिणाम होने जल्दी जैसे देखेंगे हमने उस दिन जो बताया था वो वेदांत के अनुसार जैसे देखना मिट्टी है जब मिट्टी है तो मिट्टी या कभी चून होगी कभी होगी कभी घट होगी कभी कपाल कुछ तो मिट्टी जब चून है तो उसकी क्या अवस्था है तो आगे क्या अवस्था है इसके बाद फिर घटक से घट तो ऐसा समझ लेना वेदांत में जो है ना आता है न की घट का उपादान कारण मिट्टी उपादान कारण को न्याय न्यायों की वास्तव में समवाईकरण कहा जाता है हैं तो न्याय शास्त्र में घट का उपादन कारण किसको लोगों से घट का समवाईकरण किसे तो घट का समुपादन कारण कहते हैं वो कपाल ये कहते है मिट्टी तो थोड़ा इसमें भी समझ लेना की एक घट होता है छोटे का एक होता है बड़े का तो छोटे मुंह का जो घट होता है ना कुछ ऐसा न छोटे मुंह का जो घट होता है वो क्या होता है कि एक साथ बना लेते हैं तो वहाँ घटका उपादान कारण कौन होगा मिट्टी ही मिट्टी और बड़े मुंह वाले घट होते हैं वहाँ दो तो बनाया दो को बना जोड़कर जो दो टुकड़े दो बना देंगे और दोनों को जोड़कर से घट बना देंगे तो फिर घर को जो तो दो टुकड़ों को ये क्या कहेंगे दो कपड़ दो कपड़ अब उनको जोड़कर बना देंगे क्या घट तो घट का सुनवाई कारण क्या होगा तो दो दस महीना बड़े मुंह वाले घट जो है दो को जोड़ के बना देते हैं ऐसा हमने सुना है और छोटे वाले जो है ना वो छोटे मुंह वाले को एक साथ बना देते हैं बातें चाहे है घट का उत्पादन कारण मिट्टी को हो अच्छा जी तो बेराठी में अच्छा लगता है शांति में भी मिट्टी कहना भी अच्छा लगता है तो हम ये बताना चाहते हैं मिट्टी ये इसकी अवस्थाएं क्रम से देखो पहले क्या होगा चून फिर क्या होगा पिंड बेदान के अनुसार अवस्थाएं ये सभी क्या हो गयी किसकी अवस्थाएं मिट्टी की अवस्थाएं हो गयी तो चून मिट्टी है पिंडी मिट्टी है घर मिट्टी है कपाल मिट्टी है घट मिट्टी से असली घट मिट्टी ही है मिट्टी सच्चा? है। कपाल मिट्टी से सच्चा? कपाल मिट्टी ही है तो मिट्टी में कौन कौन सी अवस्था तो अवस्था बदली धर्म बदले बदला तो ये ये जान सी है ना और ध्यान देना और ये शांत प्रक्रिया को सुना देखेंगे दे दे जिससे घट की उत्पत्ति के पहले मिट्टी में घट रहता है संख मानता है मिट्टी में क्या रहता है तो यहाँ कारण कौन हो गया और कार्य कौन हो गया तो, तो यहाँ पर ध्यान देना कारण को शांत कहता है धनी है और कार्य को कहता है दृष्टि धर। तो से धर्म शब्द तो का प्रयोग किसके लिए है कार्य के लिए और वेदांत में धर्म जो के लिए है मतलब संत वो ही अंतर थोड़ा अभी समझ आ जाएगा आपको हम ये कहना चाहते हैं है उत्पत्ति के पहले देखो ये स्थान के बोलता है घट की उत्पत्ति के पहले मिट्टी में घट रहता है किसमें घट रहता है हाँ मिट्टी में घट रहता है ये कौन कैसा है अच्छा और घट फुटने पर मान लीजिए कि कपाल हो गया या तो कुछ टुकड़े हो गए तो फिर घट किस में रहा तो घट फूट मिट्टी हो गई तो घट किस में रहा अच्छा वेदांत में थोड़ा सा अंतर ऐसा समझेंगे वेदांत का ऐसा है कि घट उत्पन्न होने के पहले मिट्टी रूप से था नहीं समझे घट उत्पन्न होने ऐसी पहले घट उत्पन्न होने से पहले मिट्टी रूप से था या घट उत्पन्न होने ऐसी पहले करण रूप से कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण रूप से था और शांत उत्पन्न कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण था अंतर दोनों के अनुसार जो है कार्य शक्ति से पहले है कार्यशक्ति से पहले किस रूप में है कारण रूप में कार्य जगत तो कार्य जो जगत दिखाई दे रहा है ये किस रूप में है कारण रूप में अभी कार्यक्रम है कारण तो अभी घट उत्पत्ति से पहले मिट्टी रूप से विद्युम था किसका मत है घट उत्पत्ति से पहले मिट्टी में भी दिमाग कौन सा कहा घटक उत्पत्ति से पहले किसने भी दुमान है घट उत्पत्ति से पहले मिट्टी भूख से है किस रूप से वेदांत ये अंसर है दोनों का जिस कारण से जगह की उत्पत्ति हुई तो कहता है कि तो उस कारण में कार्य था और वेदांत कहना है कि वो कार्य जो है उस कारण रूप से था अभी अपने कार्य रूप से अभी जो वस्तु अभी कार्य रूप से है वही पहले तो जो वस्तु कार्य रूप से है वही कारण रूप से थी देखी तो वही फिर इस प्रकार कार्य कारण का वेद और ऐसा वेदांत का है और शांति के अनुसार कार्य उत्पत्ति ऐसी पहले किसमे है कारण में तो अब ध्यान देना घट उत्पत्ति से पहले मिट्टी में है तो शांति योग के अनुसार मिट्टी हो जाएगा क्या घर में और उसका धर्म हो जाएगा कार्य कौन से धर्म हो जाएगा घट घट कपाल चूर्ड ये सब क्या हो जायेगा धर्म किसके अनुसार संत के अनुसार और वेदांत के अनुसार वेदांत क्या है ये ये आपका चूण सिट ये सब धर्म है ये तो है, ये क्या है मिट्टी धर्म क्या है उसके के इतने अंदर आ जाता है हालाँकि दोनों ही उत्पत्ति के पहले कार्य को मानते एक कारण रूप से मानता है एक कारण नहीं मानता है बस इतना ही मानता तो है दोनों कोई अब ये योग का ग्रंथ है तो यहाँ पर धर्मों को उस प्रकार समझेंगे एक चित्ती के धर्म संस्कार नियोध संस्कार मिट्टी के धर्म घटा है और सं ऐसा जो है ना ये थोड़ा ही नहीं आ जाता है तो पहले भी भी भी वही वही अभी और आगे भी तभी, तभी तरह, तरह का कर कर जो है ना सभी बहुत बढ़िया में इस है एक अग्नि को समझाने के लिए आगे तो यहाँ पर लग्षिता लग्षिता है लक्षिका क्या अलक्षिता से लक्षित का क्या बताया मैंने वर्तमान में लक्षण वर्तमान काली की स्थिति वाले अलक्षित कर थे अतीत तथा का अनागत काली की स्थिति वाले कौन धर्म क्या हुआ धर्म तो अलक्षित कथ हुआ वर्तमान काली की स्थिति वाले कौन और अलक्षित करनागत काली स्थिति वाले वर्तमान काली की स्थिति वाले तथा अतीत और अनागत काली की स्थिति वाले धर्म उन और अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए जैसे तो घटभुक धर्म लेंगे तो अवस्थाएं न्यूतनता और प्राचीनता है घर भी अवस्था नूतनता और प्राचीनता ऐसे संस्कारों के धर्म क्या हो जायेंगे न्यूतनता और प्राचीनता कोई संस्कार नूतन है कोई आएंगे अच्छा और कोई का भी धर्म जो संस्कार जीर्ण हो रहे हैं उनका जीर्णता धर्म हो जाएगा और जिन संस्कारों के बार बार स्मृति हो रही है वो संस्कारों की प्रबलता धर्म हो जाएगा बता रही अब ध्यान देंगे कहा दे गया अतीतकालिक लक्षित वर्तमान काली की स्थिति वाले तथा अनागत काली के, वाले काली के वाले धर्म उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए नूत प्राचीनता रूप अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए अवस्थान्तरता अन्य अवस्था होने के कारण अन्य अवस्था जैसे न्यूतंता और प्राचीनता अन्य अवस्था होने के कारण भिन्न कहे जाते कौन धर्म दिन दिन क्यों कहे जाते हैं अन्य अवस्था होने के कारण कहते हैं भाई अपनी नया घट है आगे पुराना हो जाएगा वो पुराना है और ये नया है।, है तो दिन दिन क्यों कहे जाते हैं अवस्था ये नया है ये पुराना है और अवस्थाओं के कारण दिन दिन कहे जाते हैं या तो कहते हैं ना नग, कुछ वर्ष पहले गठ को नया कहेंगे कुछ वर्ष बाद क्या कहेंगे पुराना जिस गढ़ को कुछ वर्ष पहले नया कहा जाता है कुछ वर्ष बाद उसी को पुराना कह देते हैं तो ऐसा भिन्न -भिन भिन्न व्यवहार क्यों किया गया न्यूतंता प्रातः एक ही एक गढ़ को कुछ वर्ष पहले न्यूकान और कुछ वर्ष बाद पुरा भिन्न व्यवहार क्यों हुआ अन्य अवस्था कारण हुआ ये संस्कारों को लेकर के है संस्कार निरोध संस्कार को भी लेकर के है विक्षांत संस्कार भी कई प्रकार के है तो कोई नूतन कोई और एक ही संस्कार पहले नूतन बार में राशि या प्रति कभी जीर्ण हो जाता है कभी प्रबल हो जाता है संस्कार कभी जीर्ण कभी होते, होते हैं तो अवस्थाओं न द्रव्यांकर द्रव्यांकर होने से मतलब की भिन्न धर्म भिन्न धर्मी द्रव्य होने से ऐसा समझो तो वो धर्म भिन्न भिन्न क्यों कहा जाते हैं अन्य अवस्था के होने से अन्य तो अवस्था बदलती है धर्म की वो धर्म का आश्रय धर्मी बदलता है जैसे घट धर्म है उसका आश्रय धर्मी कौन होगी घट धर्म है उसका आश्रय धर्मी कौन हो गयी मिट्टी और संस्कार और निरोध संस्कार धर्म है उसका आश्रय किस कितना हो गया धर्मी तो धर्मी बदलेगा क्या तो भिन्न यही द्रव्यांग करता की धर्मी धर्म कि भिन्न धर्म भिन्न धर्मी द्रव्य होने से भिन्न धर्मी नहीं। हाँ अंतर है ना नव्य धर्मी द्रव्य होने से या अन्य धर्मी होने से ना ना अन्य कर न निर्देशन से कि अन्य नहीं कहे जाते हैं भिन्न नहीं कहे जाते हैं अन्य धर्मी द्रव्य होने के कारण अन्य धर्मी द्रव्य होने के कारण धर्म भिन्न भिन्न नहीं कही जाते हैं तो जब धर्म भिन्न भिन्न कहे है क्या है है अन्य अन्य अन्य अन्य का मतलब होगा। बिल्कुल होने के कारण भिन्न नहीं कहे जाते हैं इसको बताते हैं जैसे एक ही रेखा है एक रेखा खींचो अब यदि एक जीरो रेखा हो और एक रेखा खींच दो तो कितना तो हो जाएगा दस एक शून्य के पास एक रेखा थी तो दस और दो शून्य के पास रेखा थी तो आप जानते हैं और तीन शून्य के पास वही रेखा थी तो हजार हो जाएगा आगे ध्यान देने, यथा एक का रेखा सत्य स्थान है जैसे एक रेखा सौ के स्थान में तो, सौ के स्थान में इसका मतलब है दो शून्य के स्थान में सौ के स्थान में मतलब जैसे एक रेखा सौ के स्थान में सौ दस के स्थान में दस और दस के स्थान में दस दस के स्थान में मतलब एक शून्य के स्थान में दस आया एकम चाह एक स्थान एक स्थान एकम और एक के स्थान में एक हो जाती है एक के स्थान मतलब बिना शून्य के बिना शून्य के एक हो जाती है तुमकी रेखा वही है ना जैसे एक रेखा सौ के स्थान में सौ दस के स्थान में दस क्या एक स्थान में एकम और एक स्थान में एक हो जाती है तो रेखा ना। तो नहीं बनती तो वैसे ही धर्मी नहीं बदलता है अन्य अवस्था होने से क्या है वो धर्म जाते हैं नूतन धर्म पुरातन धर्म नूत नूत संस्कार पुरातन संस्कार अब एक भी स्थान दो देखते है जैसे एक ही स्त्री है वो माता भी होती है और पुत्री भी होती है और बही भी होती है एक ही स्त्री माता पुत्री और बही है किसी की अपेक्षा माता है किसी के अपेक्षा पुत्री है किसी के की अपेक्षा है तो धर्मी वो स्त्री में ही है ना नहीं है वैसे ही क्या है कि धर्मी वहाँ पर दर्द एक ही है यथाचाय करते हुए भी स्त्री और जैसे स्त्री की एक होने पर भी और जैसे स्त्री एक होने जैसे स्त्री एक होने पर भी माता उच्चते माता कही जाती है चाहे उच्चते और पुत्री कही जाती है चाहे स्वचा उच्चते और स्वचा मतलब होता है और धनी कही जाती है बहन कहीं जाती है तो जैसे थे, वैसे कि तो इसमें है वैसे क्या में एक है वो बरलता नहीं है धर्म से परिवर्तन होने से का अन्य अवस्थाओं का परिवर्तन होने से अवस्थाओं का परिवर्तन होने से धर्म जगह निकले जाते हैं आगे देखेंगे अवस्था परिणाम प्रसन्न दोस्त कैश्चित है की अवस्था अवस्था से व्याख्याकारों ने धर्म लक्षण अवस्था क्यों दिया है धर्म लक्षण तथा अवस्था परिणाम स्वीकार करने पर कौन सा परिणाम धर्म लक्षण तथा अवस्था परिणाम स्वीकार करने पर कुटस्थ नित्यता कुटस्थ नित्यता का प्रसंग दोष या कुटस्थ नित्यता की प्राप्ति रूप दोष कुछ संकाकारों के द्वारा कहा जाता है कुछ संकाकारों के द्वारा कुटस्थ नित्यता की प्राप्ति रूप दोष ध्यान देना कूटस्थता केवल आत्मा होती है और किसी की कूटस्थ निता नहीं होती है तो जिनका धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होता है उनकी कूटस्थ नि की प्राप्ति हो तो क्या हो जाएगा? क्या होगा दोष। दोषस्थ निश्चित आत्मा है तो कूटस्थ निश्चित केवल आत्मा की है और किसी भी है और जिनका धर्म लक्षण अवस्था परिणाम स्वीकार किया जाता है उनमें की कूटस्थ निश्चित प्राप्त होने लगे तो क्या हो जाएगा और कैसे को वर्णन है कहते हैं धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम स्वीकार करने पर प्राप्ति रूप कुछ शंका कारण के द्वारा कहा जाता है तथा तो मतलब पैसे कहा जाता है, तो कैसे कहा जाता है तो समझो धीरे धीरे दोनों अध्यापार जो तत्वा अतीत आदि लक्षण अतीत आदि लक्षण या अतीत आदि काल स्थिति अतीत आदि काल अतीत काल की स्थिति वर्तमान काल की स्थिति और काल की स्थिति अतीत आदि स्थितियों का या अतीत आदि लक्षणों का अतीत आदि लक्षणों का कार्य के द्वारा व्यवधान होता है कथन सब कैसे तो उत्तर विशेष का थे न क्यूँकी अतीत आदि लक्षणों का कार्य के द्वारा व्यवधान होता है अतीत आदि लक्षणों का किसके द्वारा व्यवधान होता है व्यापारण का अतीत आदि लक्षणों का कार्य के द्वारा व्यवधान होता है कैसे तो उसको समझो अब ध्यान देना मिट्टी धरनी है और घर क्या है घर में तो जब घर की उत्पत्ति नहीं भी है तब भी घट विद्यमान है की नहीं विद्यमान है कौन विद्यमान है तो जब हाँ तो भी उस समय भी विद्यमान है तो उस समय घट अपना कोई कार्य करता है जल मतलब जल का रखना है। नहीं रख सकता है लगाइए जब धर्म अपना कार्य नहीं करता है सदा अनाज तब अनागत कहा जाता है जब धर्म अपना कार्य नहीं करता है तब अनागत कहा जाता है जदा करो मतलब ये लगायेंगे जदा धर्म करो की जदा करो तो क्या है? यदा धर्म हाँ की जब धर्म अपना कार्य करता है तब वो धर्म क्या कहा जाता है वर्तमान जल को रखना आदि रूप जो जल को रखना आदि रूप जो व्यापार करते कार्य धर्म का है। अच्छा। कि जब धर्म अपना कार्य करता है तब वर्तमान कहा जाता है यदा कृष्ण जब और ए, और धर्म जब अपने कार्य को करके और धर्म जब अपने कार्य को करके निवृत हो जाता है समाप्त हो जाता है और धर्म जब अपने कार्य को करके निवृत हो जाता है तदा अतीत तब अतीत कहा जाता है अतीत कौन आ जाता है धर्म ठीक है धर्म संकट भी धर्म है ना ठीक है तो देखो एक ही धर्म को अनागत भी कहा गया और द्र वर्तमान भी आ गया और भी कहा गया तो, तो तीनों स्थितियों में धर्म विद्यमान है की नहीं विद्यमान है मिट्टी और धर्मी मिट्टी तो है ही कैसे इस एवं इस प्रकार धर्म धर्मी का इस प्रकार धर्म और धर्म धर्म और धन्य की तथा लक्षण और अवस्थाओं की लक्षण और अवस्थाओं की धर्म धर्मी समझ गए ना धर्म भी है धर्मी मिट्टी भी है और लक्षण कौन हुआ लक्ष में मतलब अतीत काल की स्थिति वर्तमान काल की स्थिति और अनागत काल की स्थिति तो स्थिति भी पहले आया था कि हमेशा रहती है स्थितियाँ भी हमेशा कभी प्रकट रूप में कभी अप्रगट उसमें रहती है स्थितियाँ और अवस्थाएं अवस्था जैसे अवस्था की नूतनता प्राचीन काल जो उसमें सूक्ष्म रूप से सब बनी रहती है होते समय नूतनता सूक्ष्म है क्योंकि वो जो है ना सच अभाव नहीं होता है वो रूपांतरित हो जाएगी बता रही समझे तो कैसे है कि करते इस प्रकार धर्म धर्मी का तथा लक्षण और अवस्था की कूटक निश्चित प्राप्त होती है किसकी कूटक निश्चित धर्म धर्मी की लक्षण और अवस्थाओं की कूटक निश्चित प्राप्त होती है इसी का तो इस प्रकार पर ही दोषा उच्च से इस प्रकार अन्य के द्वारा दोष कहा जाता है परे ही है ना तो यहाँ पर कैशिक आया था ना तो आरम में तो कैशिक तो जो आया उसको पर कहा गया ऐसा अन्य लोगों के द्वारा दोष कहा जाता है की कूटस नित्य हो गए कूटस्त ये शंका हुई अब से समाधान कहा जाता है ना न ना ये नोष नहीं है ये दोष नहीं है जो अकस्मात मतलब अकस्मात करना पर्यन दोषाना इस कारण से ये दोष नहीं है तो कहते गुणी नित्री मतलब धर्मी की नित्यता पड़ेगी धर्मी कौन है बेटी तो धर्मी की नित्रता होने पर भी तो गुणी का हो गया धर्मी तो गुण कर्थ क्यों हो जाएगा वो तो कहते हैं कि धर्मी के की क्योंकि उत्तर दिया जाता है क्योंकि धर्मी की निश्रता होने पर भी धर्म का धर्मी की निश्रता होने पर भी धर्म का ना धर्म का परिणाम की धर्म का धर्मी की मित्रता होने पर भी गुणा नाम कर धर्मानाम ये धर्म का श्रोधान होना रूप विचित्रता है धर्म की विचित्रता क्या है उसका तिरोधान होना है धर्म की विचित्रता क्या है उसकाधान तो अब जो कुटस्थ वस्तु होगी उसका श्रीरोधान भी नहीं हो सकता है उसका ये अंतर हो गया धर्मी की होने पर भी धर्मी मिट्टि है उसकी मित्रता होने पर भी धर्म का श्री होना रूप विचित्रता है तो धर्म और धर्मी दोनों एक जैसे हुए एक जैसे नहीं ये जो धर्म का शिरोधान होता है उपलक्षण के अनुभव को भी दे सकते हैं वो दान और आविर्भव होना भी विलक्षणता है तो ध्यान देंगे तो अब किसी ने धर्म धर्मी अब ध्यान देना जो धर्मी को निश्चित मिट्टी को बनी रहती है धर्म उसके खर्च और पिंड आदि बदलते रहते हैं लेकिन यदि कोई कहे कि मिट्टी मतलब पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है किसी से तो मिट्टी हमेशा कहते रहती है तो कहते हैं कि वो कार्य की अपेक्षा मिट्टी कार्य की अभी मिट्टी को निश्चित किया है था था। आगे ध्यान देंगे यथा संस्थानम आरिमल गुणानाम विनाशी अविनाशी नाम नाम एक एवं आरिमल धर्ममात्र बुरा नाम गुणानाम विनाशी अविनाशी नाम तो ध्यान देना मिट्टी से घट हुआ तो मिट्टी हो गई धर्मी घट हो गया धर्म शब्दादी पंचमात्राओं से आकाश आदि पंच गुटों की उत्पत्ति होती है शब्दी तेज आदि पंचों की उत्पत्ति होती है तो और भूत में आप धनी किसको कहेंगे, कहेंगे। हाँ, भूत क्या हो जाएंगे हाँ शास्त्र के अनुसार ठीक है सब तरह से आकाश की और ये पाठ है तो पंक्ति लग जाएगी आपको संस्थानम आदि धर्म आश्रम शब्दादी नाम गुणा नाम विनाश अविनाशी नाम अविनाशी नाम लिखा है ना तो ध्यान देना कार्य की अपेक्षा कारण नित्य है या कार्य की अपेक्षा कारण अधिक का रहता है कार्य की अपेक्षा कारण अविनाशी तो यहाँ पर अविनाशी नाम शब्दादी नाम गुणा नाम अविनाशी अविनाशी शब्द आदि त्राओं का यहाँ गुणा नाम तो क्या है तन मात्रा है अविनाशी शब्द आदि करते हैं यहाँ पर धर्म अविनाशी शब्द आदि ते पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अविनाशी शब्द आदि त्राओ के धर्म आकाशवायु सेल और पृथ्वी रूप संस्थान संस्थान ऐसी कह लेना आकाश वायु से पृथ्वी ये घूप आदिमत हैं ये कार्य है आदि मतकर्थ क्या ये कार्य हैं और धर्म संस्थान कौन है भूत और कार्य आदि हैं कार्य कार्य कौन है यही पृथ्वी भूत और धर्म मात्र कौन है पृथ्वी आदि ये धर्म है धर्म कौन हो जाएगी धर्म जैसे अविनाशी शब्दादी तृथ्वी आदिभूत कार्य है और धर्म है एवं ना एवं लिंगम नाम विनाश लिख रहे तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या कहते हैं प्रकृति प्रकृति तीनों गुणों वाली है और प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ महत्व महत्व को लिंग मात्र भी शांति में कहा जाता है क्या कहा जाता है लिंग मात्र कहा जाता है तो ध्यान लेना प्रकृति कैसे तो है तो कहते हैं त्रिगुण प्रकृति का स्वरूप है तो त्रिगुण और महाँद। लिंग कहा जाता है तो लिंग और त्रिगुण में त्रिगुण प्रकृति लिंग और त्रिगुण में धर्म कौन होगा धर्मी कौन होगा बताइए हाँ लिंग होगा धर्म और वो त्रिगुण क्या हो जाएंगे धर्मी अब पंक्ति लग जाएगी आपको एवं एवं अविनाशी नाम सत्वादी नाम गुणान में पाँच विनाश अविनाशी नाम है ना एवं अविनाश नाम सत्वादी नाम गुणानाम इसी प्रकार अविनाशी सतवादी गुणों का अविनाशी सतवादी गुणों का सत्वादी वो मतलब सत्यम और तीनों गुणों क्या है प्रकृति शांति और सांस्त्र के अनुसार त्रिगुण ही क्या है प्रकृति का स्वरूप है अच्छा समझ Huh, इसी प्रकार अविनाशी सतवादी गुणों का आदिमत है ना अविनाशी सतवादी गुणों का कार्य तथा धर्म मात्र धर्म मात्र इसी प्रकार अविनाशी सतवादी गुणों का सत्यवादी गुणों का कार्य आदिमत का क्या कार्य और धर्म कौन है लिंग लिंग का थे महा लिंग क्या था अविनाशी सत्वादी तीनों गुणों का कार्य तथा धर्म मात्र कौन है जीव है? है? है और वह विनाशी है विनाशी ना कौन विनाशी है कारण विनाशी कार्य विनाशी अब ध्यान देंगे तस्वीर विकार संज्ञा की उसमें विकार संज्ञा होती है किसमें धर्म में धर्म में विकास समझावती है अर्थात धर्म को विकार कहा जाता है धर्म को विकार कहा जाता है धर्म का क्या नाम है विकार ना है धर्म का नाम है विकार अब देखिए और क्या अच्छा जी सत्र उदाहरण कुछ विषय में यह उदाहरण कहा जाता है मृत धर्मी कर मिट्टी रूप मिट्टी रूप धर्मी ही आकार जैसे है ना? Uh -huh. मिट्टी रूप धर्मी पिंडाकार रूप धर्म से पिंडाकार रूप धर्म से धर्मांतर को प्राप्त होकर बोले पिंडाकार धर्म है मिट्टी का मतलब पिंड धर्म है पिंडाकार धर्म का पिंड धर्म जैसे मिट्टी का जैसे मिट्टी धर्मी धर्म से धर्मांतर को प्राप्त करते हुए धर्मांतरणमाना धर्मांतर को प्राप्त होते हुए धर्मांतर को प्राप्त होने के धर्मांतर को प्राप्त होते हुए धर्म कहा की धर्म के द्वारा घटाकार परिणाम को प्राप्त होती है धर्म के द्वारा घटाकार परिणाम को प्राप्त घटाकार परिणाम को प्राप्त होती है मतलब परिणाम को प्राप्त होती है घट परिणाम को कौन परिणाम को प्राप्त होती है तो ये ध्यान देना जो घटाकार परिणाम है, है यही उसका धर्म, था। धर्म था। का परिणाम है यही मिट्टी का धर्म स्वरूप का परिणाम नहीं है जो मिट्टी स्वरूप तो धर्म का परिणाम उसका परिणाम उसका धर्म क्या है तो धर्म के द्वारा परिणाम धर्म का परिणाम उसमें क्या हुआ धर्म के द्वारा परिणाम मिट्टी रमी पिंडा का धर्म ऐसी धर्मांतर को प्राप्त होते हुए धर्म ऐसी घटाकार परिणाम को प्राप्त होती है आगे ध्यान देंगे तो धर्म परिणाम हो गया ना अब मिट्टी धर्मी का धर्मी का धर्म परिणाम हो गया धर्मी का धर्म परिणाम धर्मी का धर्म परिणाम होगा अब किसको लेखना है आपको लक्षण परिणाम को लेना है ना तो अब धर्म का लक्षण परिणाम कहा जाता है मिट्टी धर्मी है उसका धर्म क्या है घट घट है ना तो धर्म का लक्षण परिणाम लेखना घटाकारो अनागत का उत्पत्ति के पहले घट के पहनागत काली की स्थिति वाला है या वर्तमान काली स्थिति वाला है अनागत काली की स्थिति वाला है अनागत लक्षण कागत काली की स्थिति वाला देखिए घटाकार का अर्थ है घटरूप तो या घट से घट। यो अनागत लक्षण को छोड़कर या घट अनागत काली की स्थिति को छोड़कर उस समय देखे पहले अनागत लक्षण है अनागत काली की स्थिति वाला है जैसे घट अनागत लक्षण को छोड़कर मतलब भविष्य काली की स्थिति को छोड़कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त होता है या वर्तमान काले की स्थिति प्र को प्राप्त होता, होता है यह लक्षण के इस प्रकार लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है इस प्रकार लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है वर्तमान काली की स्थिति को प्राप्त हो गया क्या हुआ लक्षण का परिणाम लक्षण का परिणाम किसका हुआ घटरू धर्म का किसका और धर्म का परिणाम किसका हुआ था धरनी का तो धरनी का धन परिणाम अवस्थान परिणामों कि घट तथा का प्रतीक्षण करते हुए घट पहले नूतन होता है फिर प्राचीन होता है अब दो चार घट हो तो किसी की जो पहले घट बना है उसकी अपेक्षा यह घट कैसा होता है नया और बाद में बनने वाले घटों की अपेक्षा प्राचीन प्राचीन जो घट आपके पास है वो उससे पहले बनने वाले घटो की अपेक्षा नया और बाद में बनने वाले घटो की अपेक्षा पूरा घट गया घटो घट और घटो प्रती घटना घट प्रतीक्षण न्यूतनता तथा प्राचीनता का अनुभव करते हुए अवस्था परिणाम को प्राप्त करता है अवस्था परिणाम को कौन प्राप्त करता है घर घर धर्म है ना तो ये कैसे प्रतिष्ठण नूतनता और प्राचीनता का अनुभव करते हुए अवस्था परिणाम को प्राप्त करता है धर्मों की धर्मांतरण अवस्था कि धर्मी की भी अवस्था धर्मांतर है या धर्मी का भी अवस्था क्या है अन्ध धर्म का होना अन्ध धर्म का होना जैसे की मिट्टी से कोई घट बनाता और फिर उसको मिटा फिर क्या बना दे उससे वो कुछ कोई दूसरा उसको बना दूसरी और स्थान पर कोई स्थली बना दे बना सकता है ना तो कहा जाए धर्मी की भी अवस्था धर्मांतर है तो कहते हैं ना मिट्टी का अवस्थान्तर हो गया मिट्टी से घट बनाया उसको छोड़कर कुछ और बना दिया तो क्या कहेंगे उसकी क्या हो गई मिट्टी का अवस्था हो गई एक अलग अवस्था हो गई ठीक है तो कहते हैं धर्मी प्रेस नहीं पहले और फिर आपने अवस्था कर ली ना तो घट हो गया धर्मी की भी अवस्था क्या है धर्मांतर और तो धर्मी है धर्म हो गया पिंड और धर्मांतर क्या कर दिया घट तो कहते हैं मिट्टी की वही अवस्था नहीं पहले वाली बदल गई तो कहते हैं धर्मी की वी वी वी वी है। भी भी अवस्था धर्मांतर है लगे और धर्मस्थ का भी लक्षणांतर अवस्था और धर्म की भी अवस्था लक्षणांतर है धर्म की भी अवस्था क्या है हाँ धर्म की अवस्था क्या है अन्य लक्षणों का हो जाना अन्य लक्षणों को लक्षण क्या नूतनता प्रचीनता अच्छा अब धर्म धर्म से लक्षण अवस्था धर्म का भी अवस्था लक्षण लक्षणांतर है इस एका इस प्रकार एक ही एका योग द्रव्य परिणाम एक ही द्रव्य का परिणाम परिणाम को किसी खड़े ना एक ही द्रव्य का परिणाम एक ही द्रव्य का परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया एक ही का का परिणाम इसी एक ही द्रव्य का परिणाम परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया मतलब धर्म लक्षण और अवस्था रूप से कहा गया क्यों कोई धर्म का सीधा परिणाम कोई धर्मी का सीधा परिणाम है और कोई धर्मी का धर्म के द्वारा परिणाम तो सभी धर्मी के ही परिणाम होंगे एवं पदार्थांतरिकोज इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी घटा लेना चाहिए या अन्य पदार्थों में भी समझ लेना चाहिए जैसे धर्म लक्षण परिणाम तथा अवस्था रूप परिणाम लगाये हुए ये धर्मी सुरपम अनता धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न करने वाले धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न करने वाले धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम क्या धर्म परिणाम हो या लक्षण परिणाम हो या अवस्था परिणाम हो उस समय धर्मी स्वरूप बदलेगा क्या धर्मी स्वरूप नहीं बदलेगा इसलिए कहा जाता है धर्मी स्वरूप का अतिक्रमण न करने वाले धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं धर्मी तो द्या, स्वरूप का अतिक्रमण न करने वाले धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम होते हैं इस प्रकार एक ही द्रव्य का परिणाम एक ही द्रव्य का परिणाम एक ही है एक ही द्रव्य का परिणाम अमूल सर्वादों में अंतर होता है। क्या एक धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न करने वाला ये क्या होता है हाँ धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते हैं इसलिए या इस प्रकार एक ही परिणाम एक ही द्रव्य का परिणाम इन सभी विशेषो में इन सभी विशेषो से सम्बन्ध है इन सभी विशेषो से मतलब एक ही परिणाम है उससे तीन नाम हो एक ही परिणाम से क्या हो गए अंत कोयम परिणाम अब कहते हैं अयम परिणाम का ये परिणाम क्या है परिणाम किसे कहते हैं तो अवस्थित द्रव्य से कार्य है पूर्व से पूर्ण से स्थित द्रव्य पूर्ण से अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृति होने पर पहले से स्थित द्रव्य के पूर्ण धर्म की धर्म होने, पर अन्य, की होने है, है, पर अन्य धर्म की उत्पत्ति होना परिणाम है जिससे पहले से स्थिर क्या है मिट्टी है और पूर्ण धर्म उसका मान लीजिए फिर है इनकी निवृत्ति होने पर अन्य धर्म की उपत्ति जिस समय चून है तो फिर चीज धर्म की उत्पत्ति होगी धर्म की तो वो क्या परिणाम हुआ धर्म है तो फिर धर्म की उत्पत्ति होगी तो परिणाम हो बढ़िया लक्षण किया है अवस्थित द्रव्य के पूर्ण धर्म की निवृत्ति होने आरोप नहीं, अवस्थित द्रव्य के पूर्ण धर्म की होने पर अन्य धर्म की उत्पत्ति होने को परिणाम करते हैं नया नहीं नहीं पुराना बना तो, तो गया ना तो द्रव्य तो वही है तो और नया में पहले नया था अभी पुराना बना आ गया तो नया अपन धर्म निवृत हो गया पुराना धर्म की उत्पत्ति हो गई परिणाम हो गया वही परिणाम हो गया अच्छा जैसे परमात्मा थी थी थी। अभी भी है आगे भी रहेंगे अब परमात्मा के आश्रिक हो गीता में न कल पक्ष है प्रलय काल में क्या करते है इनका कर देते है ना गीता में ना उनका क्या करते है? कर हैं है प्रलयकाल में इनका लय कर तो जो कर देते हैं तो जीव प्रति सभी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं तो जब परमात्मा में जाते हैं उस समय नाम रूप का विभाग ऐसा नहीं रहता है तो उस समय जो पूर्ण में स्थित हो रहे परमात्मा ही है मुखरुश मुखरुश से परमात्मा स्थित है और उसके परमात्मा को आधार बनाकर ये रहते हैं है परमात्मा और उसके आश्रित यह है मिला करके परमात्मा कहा जाएगा जैसे कोई व्यक्ति कुर्ता भी पगड़ी भी बांध ले तो व्यक्ति कितना हुआ एक ही हुआ तो परमात्मा एक है आधार सत्ता उससे आश्रित जीव उपस्थिति है परमात्मा तो एक ही वह एक ही कहा जाएगा तो वो गुरुआत है एक ही परमात्मा है तो पहले वाला जो धर्म है ना कारणत धर्म सौ धर्म कारण धर्म की नियुक्ति होने पर फिर क्या है कि कारणत्व धर्म की वहाँ परिणाम है इसमें की है और फिर क्या हो गया घटते हो गया भेड़ी परमात्मा है भेड़ इसे घटते हैं और तो परिणाम किसने आए यहाँ पर प्रकृति में आती है परमात्मा को समझा जा सकता है तो परमात्मा जीव क्यों बनाने का है विकार वगैरह नहीं परमात्मा में जो सच्चे है वो उसका विकार नहीं है वो तो उसका सामर्थ है तो तो ना परमात्मा में जलस्पर्ति मानने के विकार हो जाएगा जलस्पति कोई विकार नहीं है तो उसका स्वाभाविक सामर्थ है विकार वो होता है जो किसी में प्रवृत्त होकर उसको विघन कर विकार नहीं तो है विकास दुण, नहीं